ऐसी महान विपत्तियों वाली वरदता को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हे राजन आपके अन्य पुत्र भी हैं जो आपको मुझसे अधिक प्रिय हैं आप उनको इस प्रस्ताव को कहें इस पर राजा ययाति क्रोधित होकर यदु से बोले तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे यह नहीं दे सकता इसलिए तू या तेरी संतान मेरे इस राज्य की पुत्र अधिकारी नहीं हो सकती, ये मैं तुझे सांप देता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र तुरवसु से कहा कि तुम मुझे एक हजार वर्ष के लिए अपनी युवा अस्था दे दो, उससे मैं योवन के सुखों को भोगना चाहता हूँ। एक हजार वर्ष के बाद मैं उसे वापस कर दूँगा। तुरवसु ने कहा, हेतात, विषय आदि स इस वृद्ध अवस्था को मैं पसंद नहीं करता, इससे तो भोजन आदि में भी परेशानी रहती है, अतः इसको लेने का मुझ में साहस नहीं है, ये याती बोले, हे तुरवसी, मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी तुम मेरे लिए अपनी युवा अवस्था नहीं दे रहे हो, अतः तुम्हारी संतानें नाश को प्राप्त होंगी, विवरण शं दुराचारी लोगों के तुम राजा बनोगे गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाले नीच योनि में उत्पन्न पशु तुल्य अज्ञान तथा मलेच्छ के देशों में तुम राजा बनोगे इसमें कोई संदेह नहीं है सूत जी बोले हे ऋषियों तुर्वसु को इस प्रकार शाप देने के बाद राजा ने शर्मिष्ठा के पुत्र दुर्वासा से भी कहा रूप का नाश करने वाली इस व्रतता को तुम स्वीकार कर लो एक हजार वर्ष के लिए मुझे अपनी जवानी दे दो उसके बाद मैं तुम्हारी जवानी वापस करके बुढ़ापा ले लूँगा दुर्मा ने कहा हे hey पिताजी व्रत पुरुष ना तो हाथी की सवारी कर सकता है और ना घुड़ सवारी का आनंद प्राप्त कर सकता है न स्वादिष्ट अन्न का भोग कर सकता है और ना सुंदर स्त्रियाँ आनंद दायनी होती है व्रत पुरुष के पास तो कोई भी बैठना भी नहीं चाहता है इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता यायती बोले हे hey दुर्महा तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी अवस्था नहीं दे रहे हो अतः तुम्हारी कभी कोई इच्छा पूरी � छोटी-छोटी नावों और घनायों से जाते हैं तथा जहां सुंदरता का बिल्कुल अभाव हो और राजवंशों से अलग स्थान में तुम रहोगे इसके बाद राजा ने अनु से कहा कि मेरी वृद्ध अवस्था तथा पाप कर्मों को तुम ले लो एक हजार वर्षों तक मैं तुम्हारी योवन अवस्था से विषय भुगोल का आनंद प्राप्त करना चाहत अनु बोले हे तात आप तो वृद्ध हो गए हैं मैं अभी बालक हूँ, आपकी वृद्ध अवस्था से मैं सदा अ पवित्र बना रहूंगा तथा बूढ़ा हो जाऊंगा इसलिए मैं उसे नहीं स्वीकार कर सकता ये याती बोले हे पुत्र तुम मेरे हृदय से पैदा होकर भी अपना यौवन नहीं दे रहे हो वृद्ध अवस्था के वे सभी दोष जो तुमने मुझे तुम्हारी संतानें युवा होते ही मर जाएंगी, तुम भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओगे। अनु को यह शाप देकर राजा येयाती छोटे पुत्र पुरुष से बोले, तुम मेरे पापों के साथ मेरी वृद्धता को ग्रहण कर लो। यद्दपि मेरे केस सफेद हो गए हैं, खाल सिकुड़ गई है और बुढ़ापा आ गया है, परंतु शुक्राचारी क योवन अवस्था से संतुष्ट नहीं हुआ हूं। तुम्हारी योवन अवस्था से मैं कुछ काल तक विश्व का आनंद लेना चाहता हूं। एक हजार वर्ष बाद मैं उसे तुम्हें पुनः लौटा दूँगा। जी बोले पिता की आज्ञा सुनकर पुरुने तुरंत कहा पिताजी आपकी जो भी आज्ञा है मैं वैसा ही करूँगा। आपके पाप कर्मो मेरी जवानी से आप मन चाहे विषयों को भोग सकते हैं मैं आपको योवन देकर आपकी वृद्धता और स्वरूप को धारण कर आपके समान सब काम करूँगा ये बोले हे hey, प्रिय पुत्र पुरु मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में प्रजा सम्रद्� और तुम्हारे राज्य में सारी प्रजाओं की कामनाएं भी पूर्ण होंगी, सूती जी बोले इस प्रकार यह याति ने शुक्रचारी की कृपा से अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसके योवन को स्वयं ले लिया और प्रसन्नता पूर्वक अनेक विशु का खूब भोग किया। राजा ने अपनी इच्छा के अनुसार उत्साह के अनुसार भोगों को ख ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके कारण धर्म की मर्यादा नष्ट हो जावे, यज्ञों से देवता संतुष्ट किए, श्राद्धों से पितर संतुष्ट किए, अनुग्रह करके गरीबों का हित साधन किया, मन चाहे पदार्थों की पूर्ति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, व्यापार से वेशों को तुष्ट किया, कृपा और दया भाव से शुद्ध प्रसन अनुशासन से चोरों को शांत किया इस प्रकार उस राजा ने इंद्र के समान प्रजा का पालन किया युवावस्था प्राप्त राजा ये याती ने सिंह के समान पराक्रम से धर्म पूरक विषयों का सेवन किया और सुख का अनुभव किया वेभ्राज और नंदन वन में उसने विश्वात् के साथ काम क्रीड़ा की अंत में काम आदि विषयों से दुख देखकर उसने विश्वों से विराजे हुआ अपनी अवधि का ज्ञान करके वे अपने पुत्र पुरु के पास आए और उससे अपना बुढ़ापा पुनः वापस प्राप्त किया घड़ी पल तक का हिसाब लगाकर उसने एक हजार वर्षों की गणना की और सचमुच पूर्ण अवधि समाप्त हो जाने पर अपने प्रिय पुत्र पुरु से बोले हे शत्रु दमन पुत्र पुरु मैंने एक हजार वर्� तुम्हारी योवन अवस्था लेकर विशो का सेवन किया है, हे प्रिये, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अपनी योवन अवस्था को ग्रहण करो, तथा इस राज्य को भी ग्रहण करो, तू मेरा एकमात्र हित चिंतक पुत्र है, इस प्रकार राजा येयाती ने अपनी विरद अवस्था ग्रहण की और पुनः पुरुष ने अपना योवन प जब इस छोटे पुत्र को बिठाना चाहा तो ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग राजा के पास आकर बोले हे hey प्रभो आप शुक्रचार्य के नाती अर्थात देव यानी के पुत्र यदु को राज्य क्यों नहीं देते हो यदु आपके सबसे बड़े पुत्र हैं उनसे छोटे तुर्वसु हैं शर्मिष्ठा के भी पुत्रों में भी सबसे बड़े ध्रुमा उनसे छोटे अनु है इसके बाद पुरु है यह कैसे हो सकता है कि बड़ों को छोड़कर छोटों को राज दे दिया जाए आपका ध्यान धर्म की ओर आकर्षित करते हुए आपसे धर्म का पालन करने को कहा जा रहा है क्योंकि आप राजा हैं ययाति ने कहा हे ब्राह्मणो आदि सभी वर्णों के सज्जनों मेरी बात सुनिए जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी होता है, तथा वही पुत्र प्रसन्नता के योग्य है। बड़े पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया था। जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह निंदनीय होता है। यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। इसी तरह से तुरवसु, दुर्महा और अनु ने भी आज्ञा ना मानकर मेरा पुरू ने मेरी आज्ञा ही नहीं मानी, अपितु मेरा बड़ा सम्मान भी क्या है? सबसे छोटा होने पर भी इसी से यह राज्य का उत्तर अधिकारी है, क्योंकि इसने मेरे बुढ़ापे को इतने समय तक अपने लिए रखा है। एक योग्य पुत्र की भांति इसने मेरी सभी अभिलाषाओं और आज्ञा का पालन किया है। यही सब कुछ करने वा� श्वे शुक्राचार्य ने भी यही आज्ञा दी है कि जो तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी और अनुगामी होगा वही राजा बनेगा मैं अब समझता हूँ कि आपकी भी आज्ञा इस कार्य में होगी अतः पुरु का राज्य अभिषेक करिए